इन रेखाएं बात उस समय की है जब लंका में रावण राज करता था एक दिन उस दस शिरो वाले रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया राम ने सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करने का निर्णय किया वो अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़े बहुत दूर सफर करने के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे लंका पहुंचने के लिए उन्हें समुद्र पार करना था समुद्र की लहरें तेजी से उमड़ रही थी लहरों को काबू में लाने के लिए राम ने बाण चलाया तभी समुद्र का राजा प्रकट हुआ और बोला समुद्र के अंदर अनगिनत जीव जंतु रहते हैं सभी प्राणियों की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य है प्रकृति का विरोध करके सफलता नहीं प्राप्त होगी इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक मजबूत पुल बनाकर ही समुद्र पार कीजिए राम ने सबसे सलाह कर अपनी वानर सेना को पुल बांधने की आज्ञा दी देखते ही देखते हजारों बंदर काम पर जुट गए बड़े बड़े पत्थर लाद वहां लाए एक पल भी विश्राम किए बिना अपने अपने काम में लगे रहे एक गिलहरी अपने मुँह में छोटे छोटे कंकड़ दबाकर लाने लगी बड़े बड़े पत्थरों के साथ जमा करती रही और बड़ी फुर्ती से ऊपर नीचे भाग रही थी उसे देखकर राम को भी हैरानी हुई इतनी छोटी गिलहरी यहाँ क्या कर रही है गिलहरी को इस तरह आड़े तिरछे भागते हुए देखकर बंदरों को गुस्सा आ गया वे चिल्लाने लगे अरे तुम छुटकुशी इस काम के लायक नहीं हो गिलेरी ने कहा मैं पुल बनाने में मदद करना चाहती हूँ बंदर ठाका लगाकर हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाने लगे ऐसी बेवकूफो जैसी बात हमने कभी नहीं सुनी गिलहरी ने कहा मुझसे बड़े बड़े पत्थर उठाए नहीं जाते छोटे छोटे कंकड़ ही ला सकती हूँ बंदरों ने गिलहरी को बाहर ढकेल दिया फिर भी गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ एक कोने में जमा करती रही एक बंदर यह बर्दाश्त नहीं कर पाया चिढ़कर गिलहरी को आसमान की ओर उछाल दिया गिलहरी ने हे राम कहकर पुकारा राम ने गिलहरी को अपने हाथ में थाम लिया फिर बंदरों को समझाया तुम बहुत बलवान हो मगर जो तुम्हारे जैसे शक्तिशाली नहीं है उनका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है हर प्राणी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता है प्राणी के शरीर की ताकत से ज्यादा उसका प्यार और लगन महत्वपूर्ण है हमें सभी की सहायता की जरूरत है राम की इस बात पर जब गौर किया तो बंदरों को एहसास हुआ कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच छोटे छोटे कंकड़ों के जुड़े रहने से पुल मजबूत रहेगा राम ने प्यार से गिलहरी की पीठ सहलाई उसकी पीठ पर तीन रेखाएं बन गई आज भी यह कहा जाता है कि वही रेखाएं गिलहरी की पीठ पर दिखाई देती